परम पूज गुरु आद्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय ब्रह्म विद्यापीठ कैलास आश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंदी महाराज की जय परम पूज्य श्री जी महाराज की जय ओन मित्र शुण शनो भव शन इंद्रो बृहस्पति चलो विषु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वो कत्यक्ष ब्रह्मासि मे प्रत्यक्ष ब्रम वे सत्य वदिषा तवत तद वक्ता अवतु ओम शांति शांति शांति ओ भद्र कर्णे शुण्या मलेवा भद्रा वश्ये जरा स्वानोषेम तम यदास्ति नएन्द्रोधश्रवा स्वस्ति पुषा विश्वे स्वस्थ अरिष्टनेस्तिना ओ शांति शांति शाति ओनावत स नौ नकवा वह तेयश मा वै जय महाराज जी के चरणों में वंदन प्रातः जिनके स्मरण और श्रवण से यहां पूरा माहौल भागवतमय हो जाता है ऐसे हमारे वंदनीय स्वामी श्रवणानंद जी महाराज को प्रणाम करते हैं महाराज जी हमेशा हर साल भागवत के विषय में ही हम लोग यहां चर्चा सुनते हैं मगर जो इस समय महाराज जी जो सात दिन के लिए गीता अध्याय बारहवा पर प्रवचन करेंगे सायं पूजा महाराज जी द्वारा ही खास समय समझ ले पांच की जगह साढ़े पांच से खत्था शुरू होगी रास पंचाध्याय चिंतन पर और साढ़े पांच से साढ़े सात दरम्यान प्रतिदिन य होगी जो सात तारीख तक चलेगी हरिओं हरिओ तारा नायक शे खरा जगदास शेखरिणे दृशातिलिनेायणे श्याम वितनुतेख्य निजा शतकृष्ण्य पर सदगुर सदगुणाधार ध्यानगम्यम परमादी प्रातस्मणी अनंतमल श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र चरणारबिंदो में कोटिश वंदन आदरणी पूज्य विद्वत विद्वत्ंद भगवत कथागी भक्त व्रमदेव आप आभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं अपने सामने सलोने सरकार की ही अनेकानेक आकृतियां देख करके आवश के भी पावन चरणों में मैं कोतिशाह वंदन करता हूं आइए अपने जीवन को भगवान श्याम सुंदर के चरणारिंदों में समर्पित करने के लिए श्रीमद भगवद्गीता का जो बारहवा अध्याय है उस पर हम चिंतन प्रस्तुत करते हैं विचार प्रारंभ करते हैं वैसे आप लोग जानते ही हैं मुझे लगता है दस वर्ष से अधिक हो गए यहां श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ की हुए यहां जब भी आना हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई ना कोई प्रसंग लेकर के सुनाते रहे नब्बे से लेकर के उन्नीस से अभी तक जो चिंतन की धारा चित्त में बह रही है वो श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस की ही है बीच बीच में यहां पद्म पुराण भी सुनाया मैंने शिवपुराण भी सुनाया विष्णु पुराण भी सुनाया ऐसे कई श्रृंखलाएं बीच में और भी हुई हैं जो प्रातः काल की वेला में नहीं सायकाल की वेला में लिया गया अब की बार चिंतन था कि कोई उपनिषद लेकर के चिंतन प्रारंभ करें तो गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र वातावरण में हमारे श्री डालमिया जी और श्री मसूदन जी वाला, ये दोनों वृंदावन में थे चर्चा हुई कि अब की बार मसूदन जी से मैंने कहा कि क्या सुनाएं कोई उपनिषद लेकर सुनाएं या आप जो कहें तो मसूदन जी ने पहले तो यही कहा कि आपकी जो इच्छा हो सो सुनाओ बाद में कहा कि अगर गीता का बारहवा अध्याय सुनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा तो हमने कहा कि चलो उसी का चिंतन अब की बार करेंगे यहां तो श्री प्रेमपुरू जी महाराज के चरणों में अपनी वाघ पुष्पांजलि ही प्रस्तुत करते हैं हम आइए हम सब चिंतन करते हैं इस पावन पवित्र अध्याय के विषय में पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारी भारतीय वांग में की जो परंपरा है उसमें श्रीमद् भगवत गीता का बहुत बड़ा स्थान है हमारे यहां प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता इनको तीन को ग्रहित किया जाता है और हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी आचार्य हुए हैं चाहे वो श्रीमद भगवत शंकराचार्य भगवान हो अथवा श्री निम्बारकाचार्य हों वल्लभाचार्य महाराज हों इन सभी महापुरुषों ने इस पर अपनी लेखनी उठाई है और ये गीता एक ऐसा अनोखा ग्रंथ है कि संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से बाइबिल का सबसे अधिक भाषा में अनुवाद हुआ है दूसरे नंबर पर यदि कोई ग्रंथ है तो यह गीता का है लगभग 500 भाषाओं से भी ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है इसकी गरिमा इसकी महिमा इससे बोध होती है कि सभी संप्रदाय के लोग आचार्य लोग इस गीता को स्वीकार करते हैं इसमें से जो ये बारहवा अध्याय है जिसको भक्तियोग के रूप में हम लोग जानते हैं हमारे यहां वैसे ये बारह की संख्या भी बड़ी अनोखी है श्रीमद् भागवत महापुराण में बारह स्कंद है वैष्णो लोग द्वादश तिलक लगाते हैं वैष्णो लोग हमारे द्वादसी विद्धा एकादशी का व्रत रहते हैं तो ये द्वादश की संख्या हमारे यहां संतों के यहां बड़ी मान्यता प्राप्त है द्वादश ज्योतिर्लिंग जैसे हैं, वैसे ही ये द्वादश अध्याय भी अपने में बड़ा अनोखा है इसकी अपनी महिमा है इसका जो मूल प्रश्न यहां हम अभी आपके सामने रखेंगे वह जो एकादश अध्याय है उसका जो अंतिम श्लोक है जिसमें भगवान ने भक्त के लिए पांच बातें कही तो पांचों बातों को सुनकर के अर्जुन के मानस में एक साधना विषयक प्रश्न जग गया कि व्यापक ब्रह्म अव्यक्त निरक्षर जो ब्रह्म है उसका भजन करना श्रेष्ठ है या सगुड़ोपासना श्रेष्ठ है या प्रश्न जो उनके मानस में जगा है वहां ग्यारहवें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसको सुनकर के इसको जरा एक बार हम चिंतन कर लेते हैं तो प्रश्न की स्पष्टता हमारे मानस में नजर आएगी भगवान कहते हैं मत कर्म कृण मत परमो मदभक्ता संगवरजिता निर्वैर सर्वभूतेसु यह स माने पांडव मत्कर्म क्रिन आप जरा कभी चिंतन कीजिए विचार कीजिए कि हम कर्म किसके लिए करते हैं शरीर के लिए रिश्तेदारों के लिए स्वजनों के लिए मान प्रतिष्ठा के लिए या संपत्ति पाने के लिए पहले विचार यहां से चालन कीजिए हमारा कर्म किसके लिए हो रहा है जैसे एक नौकर कर्म करता है घर में तो वह कर्म आपके लिए नहीं है वह सफाई करता हुआ नजर आता है कपड़े धोता हुआ नजर आता है वह आपकी सेवा में संलग्न नजर आता है किंतु वह कर्म आपके लिए नहीं कर रहा है वह कर्म पैसे के लिए कर रहा है क्योंकि पैसा मिलेगा तो सुजनों को भेजेंगे तो आप एकांत में बैठकर करके जरूर चिंतन कीजिएगा कि हमारे जीवन का कर्म किसके लिए है यदि कर्म परमात्मा के लिए है तो चित्त में भक्ति है और कर्म यदि संसार के लिए है तो हम संसारी हैं संसार में लगे हुए हैं अच्छा ये निश्चित है कि हम कर्म यदि कर रहे हैं तो किसके उद्देश्य से कर रहे हैं ये केवल हम जान सकते हैं दूसरा नहीं जान सकता है क्योंकि ये हमारे अपने हृदय का विषय है इसलिए साधक दूसरे को नहीं निहारता अपने को निहारता है हमारे महाराष्ट्री ने वर्णन किया जो संसार को देखता है वह संसारी है जो सब जगह ब्रह्म देखता है परमात्मा देखता है वह सिद्ध है और जो अपना निरीक्षण करता है वह साधक है तो अपना निरीक्षण हम करें कि हमारे जीवन में कर्म किसके लिए हो रहा है हम कर्म क्यों कर रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए गोपियां अपने शरीर को सजाती थी श्रृंगार करती थी भोजन करती थी सोती थी किंतु ये सारी क्रियाएं जितनी हैं वो गोविंद के लिए होती थी क्योंकि भगवान ने स्वयं शब्द अपना प्रयोग किया है निजांगमप या गोप्यो ममेती समुपास नाभ्याम परम नमे किंचन किंचिनगूढ़ प्रेम भाजनम भगवान स्वयं कहते हैं निजांगमप या गोप्यो ममेती समुपाशत है गोपियां यदि अपने शरीर को भी सजाती हैं तो इसलिए कि यह शरीर कृष्ण का है और इसको देख करके कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो देखिए शरीर का सजाना भी कृष्ण के लिए हो गया तो यहां मूल ये है साधक को या चिंतन करना चाहिए कि मत कृत महाराज मत कर्म कृण अर्थात परमात्मा के लिए कर्म करें अब दूसरा आप ध्यान दीजिए मत परमो आपके चित्त में महत्व तो किसका है आप बड़ा किसको मानते हो आप ये चिंतन कीजिएगा महत्व तो आपके हृदय में किसके प्रति है शरीर के प्रति महत्व तो है कि पैसे के प्रति महत्व तो है कि परमात्मा के प्रति महत्व तो है तो भगवान का भक्त वह है जो महत्व परमात्मा को देता है अर्थात जिसके मानस में महात्मा परमात्मा के लिए बड़पन है अर्थात सबसे बड़ा वो परमात्मा को मानता है मद भक्ता हमारा लिए मद भक्ता जो है मत एव भक्ता भी है हमारे टीका करते वही मेरा भक्त है अर्थात जो मेरे लिए कर्म करता है और सर्वश्रेष्ठ मुझे समझता है अब ये भक्त शब्द पर भी जरा विचार कीजिए भक्त माने क्या माला फेर देना है भक्त माने क्या तिलक लगा लेना है भक्त माने क्या आप इसको चित्त में भक्ति का उपराय, भक्त का उपराय क्या समझते हैं इसको चिंतन कीजिएगा वैसे जो भक्ति शब्द है या भक्त शब्द है वो जिस धातु से निष्पन्न है उसके तीन अर्थ हमारे यहां उपलब्ध हैं एक तो भज सेवायाम भी है इस सेवा अर्थ में और बंजे आमर्दने भी है भज सेवायाम का अभिप्राय क्या है मानो जिससे हम प्रेम करेंगे जिसकी भक्ति करेंगे उसके सेवा किए बगैर रह नहीं सकते हैं क्योंकि तो प्रेम का प्राकट्य जब चित्त में होता है तो सेवा में उसकी परिसमाप्ति होती है इसलिए तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के कपिल भगवान ने कहा सायुज आदि जो मुक्ति है वह अभी भक्त स्वीकार नहीं करता है केवल मेरी सेवा स्वीकार करता है तो एक तो अर्थ है भगवान की सेवा दूसरा है आमर्दने आमर्दने का ही प्राय ये काम क्रोध लोभ आदि का परित्याग करके आभंजने भंजन करके उसका चित्र लगाने अच्छा दूसरा है यहां रसस्वादन अर्थ में भी भजन का अर्थ हमारे टीकाकारों ने एक अर्थ और किया है जैसे कभी आपने पशु को जुगाली करते देखा है पहले गाय बैल भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद एकांत में बैठ करके वह जो खाया है उसी को मुख में लाल करके चबाते हैं रस स्वादन उसका लेते हैं तो मानो परमात्मा का चिंतन कर करके अपने चित्त को रसानुभूति से भर देना यह भी भक्ति का ही स्वरूप है और वैसे टीकाकारों ने भक्ति का अर्थ एक और भी किया है दोनों तरफ का प्रेम दोनों तरफ का प्रेम का अभिप्राय परमात्मा से प्रेम यदि हम करेंगे तो परमात्मा हमसे प्रेम करेगा तो परमात्मा किससे प्रेम करेगा जो भगवान के लिए कर्म करेगा एक बात और दूसरी बात इसमें ध्यान देने की है जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को स्वीकार करेगा कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे चित्त में यदि सबसे ज्यादा महत्व किसी को होना चाहिए तो परमात्मा को होना चाहिए महत्व बुद्धि परमात्मा के प्रति है और उसके भजन में उसके चिंतन में यदि कोई भी व्यवधान डाले तो उसका परित्याग करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए क्योंकि जहां भी हमारा प्रेम होता है या जिसको हम सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हैं उसके लिए त्याग की महत्वता जीवन में आती है इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यम सने ही जाके प्रियन राम बैदेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी यहां प्रमाण दिया गया किस किसने किसका परित्याग किया है तो क्या परित्याग करने से जीवन में अमंगल हुआ बोले नहीं नहीं मुद मंगलकारी सबके जीवन में मुद मंगल ही आया अमंगल नहीं हुआ तो देखो जिसके प्रति महत्व तो बुद्धि है उसके प्रति हमारे जीवन में त्याग की भी भावना आए इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया संगवरजिता हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो एक बात बड़ी क्रांतिकारी कही है संगस्तु सर्वथा त्याज्य संसार में संग का तो सर्वथा परित्याग करना चाहिए क्योंकि संग माने आसक्ति संग का प्राय अटैचमेंट किसी के साथ बैठ गए इसका नाम संग नहीं है उसके साथ राग हो जाना ये अर्थात उसके प्रति आसक्ति हो जाना तो बल्लवाचार्य जी महाराज कहते हैं संगस्तु सर्वथा त्याज्य संग का को तो सर्वथा त्याग करना चाहिए सतु त्याग तुम न शकते यदि कोई संग का परित्याग करने में समर्थ नहीं है तो सदभि सह कर्तव्य यदि आप संग करने में हमारा त्याग करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो उस संग का संग जो है आसक्ति का विषय साधु को बना लिए सद भी सहकर्तव्य सा क्योंकि साधु सभी संगों की वेखज माने दवा है अर्थात यदि साधु का संग करोगे तो अपने आप दुनिया का संग छूट जाएगा साधु माने जिसने सबका संग परित्याग कर दिया है अगर कहीं आसक्ति है तो साधु ही नहीं है तो मैं निवेदन कर यहां कहते हैं संग वर्जिता एक ध्यान रखिएगा साधक को संग वर्जित होना चाहिए अर्थात किसी के प्रति भी न व्यक्ति के प्रति न स्थान के प्रति और न वस्तु के प्रति व्यक्ति स्थान और वस्तु को तीन रूपों में सारा संसार आ जाएगा व्यक्ति में व्यक्ति संसार के लोग आ गए और वस्तु आदि आप जितने संसार में देखते हैं स्थान आदि देखते हैं मकान है दुकान है घर है ये जितने हैं ये स्थान में आ गए ये किसी के प्रति भी संग का भाव न हो अर्थात आसक्ति न हो एक बात ध्यान देने की है और तीस पंचम जो सूत्र इन्होंने रखा है निर्वैरा सर्वभूतेशु अर्थात संपूर्ण संसार में निर्वैर हो निर्वैर मन किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए देखो ये संग रागात्मक वृत्ति है और जो वैर है ये द्वेषात्मक वृत्ति है राग भी चित्त को जलाता है और द्वेष भी चित्त को जलाता है राग बस ये है स्लो पॉइजन है धीरे धीरे काम करता है अच्छा दूसरी बात क्या है मीठा जहर समझ लीजिए उसको राग करने में तो आनंद आता है किंतु परिणाम में दुखद है वो और देखिये यहां द्वेश की वृत्ति करते समय भी दुखद है और परिणाम में तो दुखद है ही वैर की इसलिए भक्त को निर्वैराह शब्द का प्रयोग किया है संसार में किसी के प्रति वैर का भाव ना हो अर्थात द्वेश का भाव ना हो आप यंताकरण को निरीक्षण करते जाइएगा अच्छा हमारा किसी से प्रेम है चित्त में कि नहीं वो तो हम अपने रात अंतकरण को देख करके ही पहचान सकते हैं अपने चित्त के विचारों को चिंतन करके ही पहचान सकते हैं आप लोगों ने सुना होगा हमारे महाराज श्री बंबई बहुत रहते थे जीवन के उत्तरार्ध में और कई विरक्त महात्मा तो हमारे महाराज श्री को बम्बैया महात्मा बोलते थे और एक बार तो महाराज श्री हमारे वृंदावन में वृंदावन की बड़ी महिमा गा रहे थे तो वृंदावन के कोई महात्मा खड़े होकर के बोले अगर वृंदावन की इतनी महिमा है तो बंबई का को भाग जाते हो अरे जिसकी इतनी महिमा है उसको वहीं रहना चाहिए तो बंबई में बहुत समय बिताते थे महाराज श्री जीवन का उत्तरार्ध का जो समय रहा अधिकतर बंबई में महाराज जी ने बिताया और मैं कई बार चिंतन करता हूं महाराज श्री के जो विशिष्ट विशिष्ट ग्रंथ उपलब्ध हैं वो बंबई में प्रेमपुरी जी महाराज के यहां ही प्रवचन किया हुआ विषय है अधिकतर जो विशिष्ट प्रवचन है वो यहां के किए हुए हैं तो यहां के लोगों से बड़ा प्रेम था महाराज श्री का तो जब एक बार वृंदावन जाने लगे तो कोई प्रेमी अपने बाम्बे स्टेशन पर गए और स्टेशन पर जब महाराज श्री जाने के लिए उन्मुख हुए तो बड़े बिहवल होकर के कहा कि महाराज जी आप से हम लोग इतना प्रेम करते हैं आप चले जाते हो तो यहां बहुत बुरा लगता है किंतु आपको भी तो हमारी याद आती होगी तो महर्षि ने हंस करके कहा कि जहां ये बॉम्बे सेंटर छूटता है उसके बाद किसी की याद नहीं आती आप सब यहीं छूट जाते हैं ये है संग वर्जिता अर्थात किसी का संग है ही नहीं तो अभिप्राय ये नहीं कि संग छोड़ करके वो जंगल में चला जाएगा चित्त में रागात्मक वृत्ति न हो अर्थात दूसरा और ध्यान दीजिए ऐसा न हो कि इसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे हम तो देखते हैं लोगों की रागात्मक वृत्ति ऐसी हो जाती है कि बड़ी दया भी आती है उन पर और लगता है कि इनको कैसे समझाया जाए एक बार मैं यात्रा कर रहा था तो मथुरा से बैठा ग्वालियर में एक परिवार चढ़ा हमको जाना था चेन्नई तक एक सज्जन लगभग 55-60 साल के होंगे महाराज वो हमारे साथ साथ दिल्ली से ही आए थे पहले से जब ग्वालियर में एक परिवार चला तो छोटी सी बच्ची थी उनकी उन परिवार के साथ में और बड़ी प्यारी बच्ची थी पूरे डिब्बे में दौड़ती थी हंसती थी सबके पास चली जाती थी तो 55-60 वाले साल वाले व्यक्ति को उससे मोहब्बत हो गई अब उसको चॉकलेट लेके दें उसको खिलाएं उसके पास बैठे तो संयोग यह हुआ कि दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो स्टेशन में वह उतर के जहां उनको जाना था तो हमने देखा वो सज्जन बैठकर रो रहे हैं तो हमने पूछा क्या हुआ क्यों रो रहे हो कोई कष्ट है कोई तकलीफ है कोई दर्द है तो रोने लगे बोले नहीं महाराज कोई दर्द नहीं है वो बच्ची चली गई तो उसकी याद आ रही है तो हमने कहा अच्छा उसका नंबर पता है मोबाइल नंबर उसके पापा का बोले नहीं पता हमने कहा हो तो मैं बात करा दूं तो बोले वो भी पता नहीं है हमने कहा किस शहर की ये पता है बोले वो भी पता नहीं है अब देखो शहर भी पता नहीं है बच्ची का नारायण कैसी विडम्बना है चित्त की हमने कहा नाम पता है बोले नाम भी पता नहीं है आप बताइए बच्ची का नाम पता नहीं है स्टेशन पता नहीं है कहां उतरे ये पता नहीं है किंतु अब याद आ रही तो ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि नहीं इनको कोई बुद्धिमान कहेगा क्या इनको कोई समझदार कहेगा क्या तो याद रखिए ऐसा जो राग है इस संसार के प्रति व बुद्धिमानी की निशानी नहीं है संसार में रहने की सबसे अच्छी कला यह है कि जहां आप रहो वहीं के रहो उसके बाद वहां छोड़ो तो उसके बाद ध्यान भी ना आए चित्त में स्मृति भी ना आए यही व्यक्ति संग है अच्छा कई बार बात यह होती है कि संग तो छोड़ते किंतु द्वेषात्मक वृत्ति से छोड़ते हैं साथ छोड़ा किंतु द्वेष के कारण ये हमको सताते हैं ये हमको गाली देते हैं ये हमारी उपेक्षा करते हैं ये हमारी बात नहीं मानते हैं इसलिए हम इनके साथ नहीं रहेंगे जाकर वृंदावन में रह जाएंगे तो जो द्वेशात्मक वृत्ति है साधक के लिए वो भी बहुत खतरनाक है इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जिससे द्वेष करोगे उसकी भी स्मृति आएगी याद रखिएगा। राग करोगे तो उसकी भी स्मृति आएगी द्वेष करोगे तो उसकी भी स्मृति आएगी अब देखो कंस के चित्त में द्वेष का भाव हमारे गोविंद के पास प्रति था तो उसको ऐसा द्वेष का भाव था मैं क्या कहूं आपको भय भी था द्वेष भी था हमारे ब्रजवासी तो सुनाते हैं कि दाल में यदि जीरा दिख जाता था तो डर जाता था और चौक जाता था क्योंकि जीरे का रंग काला होता है तो लगता था कि कृष्ण इसमें तो नहीं आ गया आप देखिए द्वेश की वृत्ति कितनी खतरनाक है वो तो परमात्मा के प्रति थी तो मंगल की कामना हो गई उसके जीवन की वो अलग बात है तो जहां जिससे वैर होगा महर्षि ने तो वर्णन किया है एक होता है वेर वेर का फल खाया है कि नहीं आप लोगों ने पता नहीं है जो बदरी खंड मंडितम शब्द का प्रयोग है श्रीमद भागवत महापुराण में बदरी बन माने बेर का बन हमारे श्री वेद जी महाराज जहां निवास करते हैं जो बद्रीनाथ है वो बदरी बदरीबन ही है बेर का बन जहां बेर के वृक्षों हों तो बेर के वृक्षों की एक विशेषता है विशेषता क्या है विशेषता ये कि उसकी लकड़ी का कोयला बहुत देर तक जलता है अगर वेर की लकड़ी का कोयला बनाया जाए तो बहुत दहकता है और बहुत देर तक जलता है तो महर्षि हमारे कहते हैं जब वेर की लकड़ी का कोयला बहुत देर तक जलता है तो वैर का क्या वैर की आग नहीं जलेगी वो जलेगी ही जलेगी इसलिए दुनिया में ना तो किसी से मोहब्बत करने लायक है और ना ही किसी से द्वेष करने लायक है तो निर्वयरा तो कहा किसके साथ बोले सर्वभूत ऐसा कोई नहीं सर्व शब्द का प्रयोग किया है हम देखते हैं कई लोगों को महाराज कुत्तों से बैर हो जाता है कई लोगों को कौओ से बैर हो जाता है अब जंगल में रह रहे हैं वहां कोई वैर कराने वाला नहीं है हम देखे एक बार मैं बद्रीनाथ जा रहा था ऋषिकेश से पैदल एक महात्मा के यहां रात्रि में रुका सुबह उठा तो देखा कि महात्मा गाली दे रहे हैं मुझे लगा यहां तो जंगल में कोई नहीं गाली गाली दे तो किसको रहेंगे तो पता चला जब उठकर बाहर निकलकर देखा गोपा से तो महात्मा पत्थर ले लेकर के कौओं को मार रहे थे और गाली दे रहे थे बोले पता नहीं किस जन्म के दुश्मन है हमारे जो सुबह सुबह आकर के यही काव काव करते हैं मैं चिंतन करने लगा बैठ करके अब इनके चित्त का क्या किया जा सकता है मनुष्य तो नहीं आएगा जंगल में आ गए अब कौओं को कैसे बना किया जाएगा कौवे तो जंगल में आएंगे ही आएंगे तो अब देखो ये द्वेशात्मक वृत्ति कहा कब किसके साथ जाग जाए तो ऐसा नहीं कि मनुष्य के प्रति ही तो महाराज कहीं भी द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए हमारे श्री ठाकुर जी कहते हैं जिसके चित्त में ऐसी धारणाएं हैं कि मेरे प्रति कर्म करता है मेरे को सबसे बड़ा मानता है और मेरा वक्त है और किसी के साथ संग नहीं करता किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है राग नहीं है और किसी से द्वेष भी नहीं है ऐसा व्यक्ति क्या है बोले सह मामेती पांडव वही मेरा है अर्थात माम माने मेरा है देखो पांच चीजें चाहिए तीन तो परमात्मा के साथ है और दो त्याग की बात है एक तो भगवान के लिए कर्म भगवान को बड़ा मानना और तीसरे भगवान का भक्त आप प्रेमी किसके हैं प्रेमास्पद आपका कौन है और दो चीजें त्यागने के लिए बात कही तो संघ का त्याग और दूसरा वैर का त्याग ये दो ग्रहण करने की बातें हैं तीन और दो त्यागने की पांच हैं इस श्लोक में ध्यान दीजिएगा एक तो कर अगर परमात्मा के हम बनना चाहते हैं परमात्मा हमको अपना समझे यदि ये चित्त में हम धारणा करना चाहते हैं तो तीन चीजें हमारे जीवन में आएं। क्या जीवन में आए एक तो कर्म परमात्मा के लिए हो देखो संकल्प करें कि हम कर्म करेंगे परमात्मा के लिए बड़ा मानेंगे परमात्मा का और प्रेम परमात्मा से करेंगे हमारे चित्त में यदि सबसे बड़ा भाव किसी के प्रति है तो परमात्मा के प्रति है कृष्ण के प्रति है और कर्म परमात्मा के लिए अच्छा ये कर्म परमात्मा के लिए कैसे एक तो धारणा परमात्मा की ही हो और दूसरी भी हम सुनाएंगे आपको जहां इनका प्रश्न है वहां सतत शब्द का प्रयोग किया है तो सतत चित्त वृत्ति परमात्मा के कर्म में ही लगी रहे है अब ये कैसे होगा कर्म परमात्मा के लिए हो तो हमारे यहां एक बहुत अच्छे महात्मा हुए एकादश स्क मैं चिंतन कर रहा था श्रीमद भागवत महापुराण का तो हमने कहा कि परमात्मा के लिए कर्म कैसे हो कैसे परमात्मा के लिए कर्म किया जाए अब हम जीते संसार के लिए रोटी यदि हम खाएं कहें परमात्मा के लिए खा रहे हैं नौकरी करें हम कहें परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो ये कैसे भाव बनेगा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई ये भागवत धर्म से संबंधित चर्चा है उन्होंने कहा कि प्रातःकाल उठो जब जैसे देखो ध्यान दो बड़ा सरल नियम है हमारे आपके लिए प्रातकाल जैसे हम सो करके जगें तो जगने के बाद पर्यंक पर बैठ जाएं और बैठ करके जो भी आपकेष्ट हो राम शिव शक्ति गणेश जो भी आकार आप मानते हैं निराकार भी मानते हैं तब भी चलेगा आप बैठकर चिंतन करें और संकल्प करें संकल्प माने सम्यक कल्पना हमारा ये नाम है ये गोत्र है और हम आज जो भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे अब देखिए और दिन में जो भी आप कर्म कर रहे हैं आवश्यक नहीं है कि उस समय यह धारणा बनी रहे आपके चित्त में कि हम उनके लिए कर्म कर रहे हैं आप देखिए जैसे नौकर कर्म करता है तो क्या हरदम उसके मानस में धारणा बनी रहती कि हम बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं हरदम धारणा नहीं रहती किंतु तो है तो उद्देश्य वही तो धारणा बले हरदम न रह पाए इस साधक के लिए बहुत सूक्ष्म बातें कई बार होता कि हरदम धारणा तो रह नहीं पाती तो आवश्यक नहीं कि हरदम धारणा बनी रहे नौकर कर्म करता है उद्देश्य उसका अपना परिवार है किंतु कर्म में वो तल्लीन होता है कि नहीं कर्म में तल्लीन होता है और सावधान भी रहता है भले हुआ ध्यान आपके चित्त में न रहे किंतु ये रहे कि हम परमात्मा के लिए कर्म करें ये संकल्प हो गया और रात्रि में जब शयन करने जाए तो समर्पण कर दें समर्पण का अभिप्राय कि जो भी मैंने कर्म किया है वह कर्म हमारे आराध्य के चरणों में समर्पित है तो ये मत कर्म परमात्मा के लिए हो जाएगा मेरे लिए भगवान के लिए कर्म हो जाएगा तो एक बात तो ये चित्त में ध्यान रहे कि संकल्प और समर्पण हमारे जीवन में आ जाए अच्छा दूसरी बात आप विचार करके देखें चिंतन करके देखें तो आप पाएंगे कि सचमुच में सबसे बड़ा परमात्मा ही है तो ये भाव आपके चित्त में बना रहे कि हमारा सबसे बड़ा परमात्मा है संपत्ति का उतना महत्व तो नहीं है व्यक्ति का उतना महत्व तो नहीं है शरीर का उतना महत्व तो नहीं जितना गोविंद का महत्व तो है ये करें और प्रेमी परमात्मा के हूं देखो भागवत धर्म का जहाँ वर्णन किया गया एकादश स्कंद में तीन प्रकार के भागवत बताए गए हैं एक भागवत तो वो है कि सब जगह भगवान को ही देखते हैं और ये उत्तम भागवत है सब जगह परमात्मा का दर्शन जैसे सीए राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी अथवा लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल ये उत्तम भागवत है और प्राकृत भागवत चार काम करता है माने मध्यम भागवत प्राकृत तो एक ही उसका केवल अर्चा विज्ञा पर प्रेम है और जो मध्यम मीच वाला जो भागवत है वो चार काम कौन कौन से करता है ईश्वरे तद धीनेशु बाल से सुसस् सु प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोती स मध्यमा परमात्मा से प्रेम करता है और परमात्मा के जो प्रेमी लोग हैं, उनके साथ मित्रता करता है और जो नासमज लोग हैं, अविवेकी लोग हैं मूर्ख लोग हैं उन पर कृपा करता है और जो द्वेष करने वाले लोग हैं उनकी उपेक्षा करता है तो देखो मद भक्ता का इप्राय जो केवल भगवान से प्रेम करता है अर्थात परमा अपरमात्मा प्रेमास्पद है हमारा हमारा प्रेमास्पद दुनिया में कोई दूसरा नहीं परमात्मा प्रेमास्पद है ये तीन काम हम लोग सावधानी पूर्वक करें कर्म परमात्मा के लिए करें और विचार में सबसे बड़ा परमात्मा हमको समझ में आए और नारायण प्रेम परमात्मा से हो अब तीन काम तो करें और दो का परित्याग करें दो का परित्याग क्या करें एक तो संगवरजिता एक तो संगवरजित हो राग किसी से न करें ये तो नारायण मेरे हमारे श्री भगवत पाद शंकराचार्य भगवान के आधार पर और वैष्णवों के आधार पर जो अर्थ है हुआ यह है कि भगवत प्रेमी का परित्याग जो है भगवत प्रेमी उनका तो ग्रहण करें और जो भगवान से प्रेम नहीं करते ऐसे लोगों का संग मत करें अर्थात जो कामी लोग हैं क्रोधी लोग हैं लोभी लोग हैं इनका संग छोड़ दें भगवत प्रेमियों का संग करें यहां संगकार तो आप लोग आसक्ति ही लीजिएगा राग ही लीजिएगा और दूसरा वैर का परित्याग करें किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए चित्त का निरीक्षण करो अभी हमारी हरिद्वार में कथा थी तो एक महात्मा उसमें आए बड़े प्रतिष्ठित हैं स्वामी सत्यमितानी गिरिजी महाराज बैठे थे हम उनकी गोद में बहुत प्रेम से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी आज हमारी इतनी अवस्था है हम दोनों हाथ उठाकर कह सकते हैं आज की तिथि में हमारे हृदय में दुनिया में किसी के प्रति द्वेष नहीं है ये सामान्य बात नहीं है किसी के प्रति द्वेष नहीं है तो मैंने कुछ कहा था महाराज महाराजी हमको आज्ञा दी तो कहा यही तुम चित्त में धारण करो कि किसी के प्रति द्वेष का भाव ना हो वैर का भाव ना हो चाहे कितना व्यक्ति आपके मानस के आधार पर गलत हो तब भी आप उससे द्वेष न करो हमारे पूज्य जी महाराज के पास किसी ने आकर शिकायत की और कहा कि आपकी सेवा में रहने वाला व्यक्ति ये गलत काम करता है ये करता है ये करता है बाबा ने ध्यान ही नहीं दिया तीन चार बार कहा तो बोले यदि आप नहीं ध्यान दोगे तो आश्रम की व्यवस्था बिगड़ जाएगी तब भी ध्यान नहीं दिया तो व्यवस्थापक ने आकर कहा आप नहीं कुछ कहोगे तो हम कुछ कहेंगे आप क्यों नहीं कहते हैं कुछ तो बाबा ने हंस करके कहा एक बात बताओ जो वो गलत काम करता है वह ईश्वर देखता है कि नहीं देखता है आप ध्यान दो यदि वो गलत काम करता है तो ईश्वर देखता है कि नहीं देखता तो उन्होंने कहा महाराज ईश्वर तो देखता है आस्तिक व्यक्ति होगा तो ये तो मानेगा इस सब जगह ईश्वर है और सबके कर्मों को देखता है जब वो देखता है तो कहा वो क्यों नहीं मना करता हम काहे को मना करें ये देखो जब वो द्वेष नहीं कर रहा है गलत से गलत व्यक्ति को वो अपने राज्य से नहीं निकाल रहा है आप जो सोचो तो हमसे दुश्मनी करने का क्या अधिकार है हमको हम अपने करण को क्यों खराब करें तो देखो दो काम तो जीवन में सावधानी पूर्वक करने चाहिए अच्छा दूसरी बात यह मत समझ लीजिएगा कि हम आप संकल्प कर लेंगे कि हमको किसी से राग नहीं करना किसी से द्वेष नहीं करना और हो जाएगा ये होने वाला नहीं है हमारा अनुभव है नारायण मेरे इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि चौरासी लाख प्रकार की योनियों में हम घूमकर आए हैं और राग द्वेष के अलावा कुछ किया ही नहीं है राग द्वेष ही सब योनियों में भरा हुआ है तो अगर एक डेढ़ महीने कहीं रह जाते हैं उसका संस्कार चित्त में पड़ जाता है तो चौरासी लाख योनियों का संस्कार जो हमारे चित्त में है वो हम सोचें कि ऐसे निकल जाएगा ऐसे निकलने वाला नहीं ऐसे भ्रम में भी मत पड़िएगा सावधानी रखनी पड़ेगी हमारे महाराज जी कहते थे साधो सावधान पता नहीं कब कहा कैसे किसके साथ ये दिल की गुंदड़ी सिल जाए वो शब्द प्रयोग करते थे दिल की गुंदड़ी सिल जाए तो देखो ये कब कहां राग हो जाए ये भी पता नहीं अवस्था बढ़ जाने के बाद भी मत समझ लेना कि राग नहीं होगा अवस्था बढ़ गई है अवस्था बढ़ने पर भी ये दुर्बलता रहती है चित्त में और यही बात द्वेश की वृत्ति का है तो देखो ये चीजें त्याग कर भगवान कहते हैं वो हमारा है अब जब ये बात श्री अर्जुन ने सुनी देखो यहां अर्जुन शब्द का अर्थ जो सरल है उसी का नाम अर्जुन है रिजत्वात शब्द का प्रयोग है अर्जुन माने सरल सीधा आदमी और देखो भाई प्रश्न करने में सरलता जरूरी है एक बात याद रखने की बात यह जहां सौशील्य गुणाभित्रप्ता श्रीमद भागवत महापुराण में है श्री विदुर जी महाराज ने जिस समय प्रश्न किया मैत्रे महात्मा से तो हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये विदुर जी का चित्र कैसा है सौशील्य गुणाभित्रप्ता पप्रक्ष प्रश्न करना चाहिए किंतु सरलता हो जीवन में रिजुता हो देखो अपने अज्ञान को मिटाने के लिए प्रश्न होना चाहिए ना कि परीक्षा के लिए कई बार परीक्षा के लिए लोग प्रश्न करते हैं कि इनको ये आता है कि नहीं आता है कई लोग हमारे पास आकर पूछते हैं रावण की नानी का क्या नाम है तो हम कहते हैं रावण पर रिसर्च करना है क्या तो बोले आपको नहीं आता आप साफ कह दो कि हमको नहीं आता है तो हमने कहा नहीं आता भाई साफ कह देते हैं क्या जाता है तो मानो ये जो सब प्रश्न है कई लोग हमारे रटे रटाए प्रश्नों को लेकर आते हैं कई हमारे पास आते हैं बोले महाराज जी श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम है अब जो श्रवण कुमार का आदर्श है उससे उनको कोई लेना देना नहीं उनके आदर्श के कारण ही उनका चरित्र प्रस्तुत किया गया है पुराणों में उनके महाराज माता पिता का नाम जल्दी मिलता नहीं है अब लोगों को पता है कि नाम मिलता नहीं तो बोले पूछे इनको आता है कि नहीं न आता है अब कल हमारे पास कोई आया अहमदाबाद में मैं था बोले कि रावण की मां का नाम क्या था तो हमने कहा तुम ना का नाम जान के क्या करोगे बोले बस ऐसे ही जानना है तो देखो ऐसी ऐसे जो प्रश्न है धारणा है ये चित्र के पवित्रता के लक्षण नहीं है प्रश्न ऐसा चित्त में होना चाहिए जिससे अपना अंत कर्ण पवित्र हो अध्यात्म की ओर बढ़े तो रिजुता जीवन में हो सरलता जीवन में हो अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया एवं सतत युक्ताये भक्तस ताम परुपाशते कहा एवं सतत युक्ताये ये जो सतत प्रश्न है देखो सतत माने सदा हर काल में अच्छा ध्यान देने की बात यह है वृत्ति हर काल में नहीं रहती आप देखो ब्रह्माकार यदि वृत्ति बनाओ उदाहरण के लिए इसको, तो जो ब्रह्माकार वृत्ति आप जागृत अवस्था में तो बना सकते हो किंतु तो स्वप्नावस्था में आपकी वृत्ति सतत बनी रहेगी स्वप्न तो उस महाराज ब्रह्मज्ञानी को क्या स्वप्न नहीं आता है ब्रह्मज्ञानी को भी स्वप्न आता है ब्रह्मात्मय के बोध हो गया है उसको भी स्वप्न आएगा क्योंकि मन बाधित हो गया किंतु तो मन है कि नहीं है और जब तक मन है तो मन वह अपना मनोराज्य करेगा ही करेगा तो मन जब तक रहेगा तब तक वो सतत वहां वृत्ति नहीं रह सकती है ब्रह्माकार वृत्ति भी सतत नहीं रह सकती है तो कहा कि महाराज ये व्यक्ति जो है ये सतत हमारे जीवन में हो हमारा मन सतत युक्त तो हो जाए परमात्मा के साथ किंतु एक बात ध्यान देने की इसमें ये है कि प्रेम सतत रह सकता है आप कहोगे प्रेम सतत कैसे रह सकता है सोने में प्रेम समाप्त हो जाता है क्या मानो माँ यदि बच्चे से प्रेम करती है तो क्या सोने में प्रेम चला जाता है क्या सोते समय भी प्रेम रहता ही रहता है आप काम भी करो तब भी प्रेम बना रहेगा तो प्रेम की विलक्षणता यह है कि वो सतत बना रहता है तो कहा एवं सतत युक्त महाराज भक्ता परिपाषते परिपाषते माने चारों तरफ जो हमारा चारों तरफ से जो उपासना भगवान के समीप कैसे उपासना उपासनाकर्त समीप ही बैठना है तो महाराज आप कृपा करके हमको बताओ ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा या हमारे टीकाकारों ने भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने तो ये बात रखी है कि एकादश अध्याय में भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है और अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि का दान दिया और उस द्रव्य द्र, दिव्य दृष्टि से ही विराट स्वरूप का दर्शन वो कर पाए तो कहा जो विराट परमात्मा है उसके प्रति कैसा हमारा प्रेम हो एक बात और हमारे श्री रामानुजाचार्य महाराज की परंपरा में उन्होंने तो कहा कि भगवान के चतुर जो हमारा चतुर्भुज वाला रूप है उसके प्रति प्रेम कैसे, कैसे हो और हमारे जो वृंदावन के रसिक लोग हैं वो तो दुभुज ही मानते हैं दो भुजा वाले भगवान उनको अच्छे लगते हैं चार भुजा वाले नहीं अच्छे लगते हैं तो माना वैष्णो लोग अधिकतर दो भुजा वाले के रूप में मानते हैं तो मानो यहां एक प्रश्न ये है कि सगुणोपासना और निर्गुणोपासना ध्यान दीजिए एक तो सगुण साकार की आराधना है और एक अक्षर की आराधना है इन दोनों के तेसाम के योग अर्थात ये जो दोनों है योग दोनों ये साधन है निर्गुणोपासना और सगुणोपासना वित्त माने ज्ञान देखो वित्त बि, वित्तर वित्तम तीन स्थितियां हैं तो वित्तम माने सर्वश्रेष्ठ जानकार इसका कौन है आप कृपा करके बताइए ये सतत युक्ताएं हमारे चित्त में सतत याद रखिए सतत उनके प्रति प्रेम बना रहे सतत उनके प्रति भक्ति बनी रहे महाराज आप कृपा करके बताइए हम सुनना चाहते हैं जब इस ढंग का उन्होंने प्रश्न किया है इस प्रश्न की चर्चा कल हम और करेंगे अंतकरण में हमारे ये प्रश्न पहले बैठे तो उत्तर उसका फिर सुनने में बहुत आनंद आएगा सच में ये प्रश्न हमारे चित्त में उठता भी है कारण क्या है अब ये तो प्रेमपुरी का माहौल है यहां तो आकर के अभी जो महात्मा आता है तो यहां निर्गुण उपासना की भी चर्चा होती है सगुणोपासना की भी चर्चा होती है तो जब सगुण उपासक वाले व्यक्ति आते हैं तो ऐसा लगता है सगुणोपासना ही सर्वश्रेष्ठ है और जब निर्गुणोपासना की चर्चा करने वाले महापुरुष वेदांती आएंगे तो वेदांती जब चर्चा करेंगे तो ऐसा लगेगा सगुणोपासना में बड़ा झंझट है निर्गुणोपासना ही सर्वश्रेष्ठ है तो गीता के आधार पर हमारे जीवन धन गोविंद ने जो दोनों उपासनाओं की चर्चा की है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 वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री रा हरिओम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम आज एक सितंबर शनिवार जैसे महाराज जी ने बताया राग की बातें जो राग का अभी एक सबसे बेहतरीन उदाहरण अभी अभी न्यूज़पेपर में आया था कि अमेरिका में एक कुत्ते के लिए जो विल बनाया गया उसमें 50 करोड़ रुपए उन्होंने रखे जो उनकी मालिकन थी और यही नहीं महाराज जी कि अगर वो 50 करोड़ तो तो रखे ही थे मगर उनके जो बाकी परिवार के लिए जो रखे थे उसमें शर्त थी कि ये कुत्ते का अगर वो ध्यान रखेंगे तो ही उनके अधिकारी होंगे तो <laughs> महाराज जी एक कलयुग है और ये सब बातें चलती रहती है महाराज जी के चरणों में फिर से वंदन आज के कार्यक्रम के बारे में आज से परम पूज्य जी महाराज द्वारा सायं रास पंचाध्याय चिंतन श्रावण के पावन मास में आज से शुरू होगा जो 7 सितंबर शुक्रवार तक प्रतिदिन सायं होगा यह विशेष कार्यक्रम प्रेमपुरिया आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित होगा समय पांच बजे जो सायं था उसकी जगह साढ़े पांच से यह कार्यक्रम शुरू होगा और साढ़े पाँच ऐसी साढ़े सात दरम्यान यह रास पंचाध्याय चिंतन का हम श्रवण करेंगे अब शांति पाठ होगा हरिओम ओ पूम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादा Om shanti shanti shanti hari om shri guru bhyo namaha hari om